खूब आनंदित रहो जो साधु का कर्तव्य है वो है ईर्ष्याष मिटाकर शांत रहना प्रभु हमारे हैं लाल लीलाल हमारे हैं वो अपने इच्छा से स्वीकार किया है हमें तो हमसे दूर क्यों होंगे पर हमको अपना स्वभाव सुधारना है अपनी दिनचर्या सुधारनी कोई गलत आचरण न हो किसी से रागद्वेश न हो बस तो प्रसन्नता रह। आनंदपूर्वक रहे देखो जब हमारा मन तुमसे मिलने लगे तो जान लो लाडली लाल तुमसे मिलने के लिए तैयार हुए हैं हमारा मन तुमसे बचने लगे तो देखो गुरुपद में बैठा ला है अगर गुरु नज़र चुराने लगे गुरु की वो उधर नहीं जाना उससे नहीं तो आप सो आप चाहे जितना तप करो लाडली लाल जी जब जाएंगे जब हमारा मन आपकी तरफ जाएगा क्योंकि आपका कनेक्शन हमारे बोर्ड से है पक्का समझ लो अगर आप श्री जी से प्यार करना चाहते हो तो आचार्यों के जो वचन हो उस पर ध्यान दीजिए आपके ऐसे आचरण होने चाहिए कि हम आपको प्यार करने लगे बस खास बात है श्री जी तो अपने आप ही हुई हैं ही और अगर श्री जी के जन नहीं रिझे तो सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय चरण चरण हरिवंश की सहज ही बने जा पर श्री हरिवंश कृपाला ताकि बांह गहे दो लाला श्री प्रियालाल का प्रेम ही बंसी स्वरूप से हरिवंश महाप्रभु के स्वरूप से और गुरुदेव के स्वरूप से जो आचार्य वही गुरुदेव जो गुरुदेव है वही, वही आचार्य है हित ही गुरुदेव है हित ही आचार्य है और हित के ही सारी लीला नागरीदास जी ने अष्टक में लिखा है कि प्रिया के श्री जी के गुरुदेव हरिवंश महाप्रभु हरिवंश महाप्रभु के गुरुदेव श्री जी तो हित सजनी रूप से गुरुदेव ही हैं प्रियालाल के जैसा जैसा आदेश करते वैसे प्रियालाल के लिए करते जो सखियाँ है ना वो बहुत गरुपद पे विराजमान है प्रियाजू का प्रेम लालजू जु, लालजू के प्रेम में प्रियाजू प्रियालाल दोनों प्रेम की पूर्ण मर्मज्ञ सहचरियाँ हैं जो जो हितसजनी सारा करती हैं वैसे ही प्रियालाल जहाँ प्रियालाल बेशुद्ध होते हैं वहाँ सावधानों का चतुरतापूर्वक सहचरी रसकेली में प्रियालाल को सावधान करती है तो इष्ट गुरु आचार्य ये कहने को कई नामों में है तो जब अग मान लो आपसे गुरु असंतुष्ट है तो क्यों असंतुष्ट है आप उस बात को सुधारिये हर दोष को निवारण करने का उपाय है तो मान लो आपसे कोई भयानक गलती हो गई इसमें क्या जाता है ऐसे करना सबके बीच में हमसे गलती हो गई अब आप दंड दो चाहे क्षमा करो लेकिन आप आपको वचन देते हैं आज के बाद प्राण भले निकल जा गलती नहीं खत्म बिल्कुल खत्म उसका कोई मतलब महत्व ही नहीं रह कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता वो अपराध खत्म और आगे का मार्ग गुरु का मन गुरु का अंत भले आप हमसे शब्दों से पूछे तो हम ना बताएं या हम ना बता पाए लेकिन वो आपसे तदात्म आप गलत करोगे तो हमारे हृदय में जलन होगी जब हमारा हृदय जलेगा तो आपको कैसे शांति मिलेगी हमारी साधना साधना कोई तपस्या या भजन संग्रह नहीं है सावधानी से समझना हमारी साधना है प्रियालाल के सतमार्ग से प्रतिकूल हम ना जाएं बस प्रियालाल किसी के साधना से नहीं मिलते यागुन साधन ते नहीं तो मेरी कृपा पाओ कोई कोई हो हम एक लाइन में बने रहे एक जो हमारे आचार्य जो गुरुजन ऐशाम पंथा जिसको कहा कि ये मार्ग है वह उस पर खड़े रहे चुपचाप वो हमको धक्का लगता रहेगा आचार्य रसिकों का हम वहां तक पहुंचते रहेंगे अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम गुरु के रहें गलत कराने वाले मन बुद्धि के नहीं ये सूक्ष्म विषय है जैसे साधक है ना जैसे हमसे कोई दुराचार हो गया मान लो जैसे अभी एक दिन से पूछा कि तुमसे गलती हुई उसने कहा गलती हुई तो हमें गुस्सा नहीं आई और प्यार आया और अंदर से प्रार्थना प्रभु से कि उसकी बुद्धि को ऐसा बल मिले कि वो गलती ना करे अगर वो कहता कि हमसे गलती नहीं हुई हम कसम खाते हैं तो हमारे अंदर जो सत्य वस्तु बैठी वो बार बार इस, इसकी तरफ कड़वी दृष्टि से देखते कि यार ये मतलब क्यों नहीं कह रहा कि हमसे गलती हुई है क्यों नहीं कह रहा ऐसा सर एक शब्द में कहा जी हमसे गलती हो गई अब भाई गलती मत करना उस समय तो ये भी नहीं कहा उस समय तो मुस्कुरा दिया और काजी के जाइए और श्री जी से प्रार्थना कि उसको बुद्धि दो उसको बल दो कृपा करो क्योंकि आप अगर बल दें तो कौन नहीं निकल सकता तो हमने ये की अपनी धरा देखी जैसे आपसे कोई गलती होती आप बता देते हो और आप गलती स्वीकार कर लेते हो तो कृपा बरसती है देखो यह दरबार हमारी श्री जी का जहां गलती साबित हो जाने पर दंड दिया जाता है वहां बरस मतलब आप हमसे कहें कि हमारे लिए श्री जी से प्रार्थना करें तो गुस्सा आएगी वो आप गलत हैं आप सभा में कह दिए आप हमसे कह दिए हमारे पूछने पर ही अपने आप तो अपने आप मन श्री जी से बात करने श्री जी आप कृपा करो तो क्या नहीं हो सकता आप कृपा कर दो आप कृपा करो तो ये मतलब गुरुजनों के मन से आपको प्रतिकूल नहीं होना आपका मन बुरा करवा रहा है अगर आप अपने मन की गुप्तता को प्रकाशित कर दें तो आपका मन ठीक हो जाएगा होता क्या है कि आप गुरुजन के तो प्रतिकूल हो जाते हैं लेकिन उस मन के जो आपको बुरा करवा रहा है आप उसके प्रतिकूल नहीं होते ये सबसे बड़ी हानि है हिम्मत नहीं होती ना आप में हिम्मत नहीं होती ये अध्यात्म बल होना चाहिए कि यदि आपसे गलती हो रही है तो सभा में कह देना चाहिए आप फिर उसका चमत्कार देखो मतलब निर्लज हो जाना चाहिए इस विषय में मन की जो अंताकरण की गुप्त पापाचरण है वो कह हैं कि भाई ऐसा ऐसा है और ये नीच मन जो है हम आपके हैं लेकिन ये ऐसा ऐसा तो धीरे धीरे मतलब इसका प्रभाव पड़ता है फिर वो उसी समय देखना मन में आने लगेगा अब नहीं करेंगे मन में आने लगेगा यार उठो सब लोगों की दृष्टि में आ गए कि हम तो वो मतलब एक माहौल बनता है जिससे वो भगवत कृपा उसको फिर धीरे धीरे उठाती है जिससे हम अपने दोस्तों को छुपाने लगे उस तो बाबा ने देखो अपनी छाती में कल लिखा था लिखे हुए थे कि आप प्रिया प्रीतम मिष्ट के सी, -सी कैमरे में हैं मतलब ये सौभाग्य जो हम आपको जैसे हमें सौभाग्य मिला हमारे गुरुदेव विराजमान है उनको पद सुना रहे हैं वो हमारी तरफ देख रहे हैं वो भूल होती तो कह देते देखो इसमें यह ऐसा महमा जहाँ गलत ये ऐसा तो मतलब चित्र से चित्र जुड़ा हुआ श्रवण इंद्री से वाकेंद्री और एक मतलब उनके उनके हम टारगेट में ये हमारा सौभाग्य है मतलब गुरुजनों की दृष्टि में है हम मान लो जिसे आप हट गए कुछ कुछ जब हमारे समीप तुम तो नहीं कुछ कर पाए तो बाहर क्या कर लोगे तो हमें भागना नहीं है हमें डट के अपने स्वभाव को सुधारना है हमें अपने मन की गुप्तता को बाहर कर देनी है और गुरुदेव के द्वारा दिए हुए निर्देश आदेश हमें बड़ा आनंद का कोई परेशानी देखो इसमें कोई परेशानी नहीं हमारी श्री जी का स्वभाव गुण करे समुद्र जान जब आप दुराव करते हैं ना तो अपने पन में कपट हो जाता है जैसे भगवान शिव सदैव अर्धांग में अंबा को विराजमान किए रहते हैं लेकिन जब उन्होंने कपट किया मान लो भगवान कह रहे कि सच्चिदानंद है तो मान लेना चाहिए नहीं मानी परीक्षा के लिए गए तो ईमानदारी से आकर बता देना चाहिए जानती हैं सर्वज्ञ शिव तो बता देना चाहिए कि हम गए और भूल से सीता का रूप धारण किया ऐसा तो भगवान शिव हो सकता था कि मतलब कोई रास्ता निकाल लेते लेकिन जब उन्होंने कहा कछ न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे ना तो एक कपट शब्द होते हुए जिन्होंने अर्धांग में श्री अम्बा को धारण किया अर्धनारेश्वर रूप में दिखा दिया कि मैं ही अम्बा हूं मैं शिव हूं उन्होंने शिव संकल्प कीन मन माही अब यही तन भेंट सत्य उसी समय त्याग दिया सत्य और यह बात सत्य जी भी नहीं जान पाए कि भगवान शिव ने त्याग दिया फिर परिणाम क्या हुआ जिस तन से सीता का रूप धारण किया उस तन को यज्ञ में जाकर भस्म करना पड़ा फिर नवीन तन धारण किया पार्वती जी के रूप में और फिर शिव आराधना करके मिली यह सब कुछ ना होता अगर जेव का तो बात मान लेती या इसके आगे भी जो गलती हुई वो अम्बा है जगत गुरु है अम्बा वही तो सब गुरुओं की बुद्धि है सरस्वती रूप से वही वो ये दिखा रहे करके अगर पहली बात मान लेती संशय होने पर भी कि भगवान सच्चिदानंद है तो आगे कोई गलती ना होती पर दिखाया गलती पे गलती होती गई और सर्वज शिव से भी कपट कर दिया तो गुरु से कपट कपट का त्याग किए बिना कोई ना तो भक्ति कर सकता है और ना कोई परम में आरूढ़ तो कपट यही है जिसे हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा तो आपको स्वीकार करना जी मेरे से गलती हो गई तो स्वीकृति से बहुत लाभ अस्वीकृति से कपट बढ़ता चला जाएगा जैसे दूध और पानी एक दाम में बिकता है लेकिन खटाई पड़ते ही इस दोनों का महत्व तो खत्म हो जाता है दूध दूध नहीं रहता पानी नहीं रहता। पानी नहीं रहता पानी का स्वत पानी जैसा रहता है क्या उसमें जो फट जाता है ना दूध दूध जैसा रहता कपट पड़ते ही नीरस हो जाता है साफ विषय नीरस हो जाता है फिर ये मतलब जैसे दूध दूध नहीं रहता पानी पानी रहता उसका तात्पर्य जिसे आपने कपट किया और आप अलग हो गए अब आपके अंदर वो गुरु भक्ति नहीं रहेगी आपकी दृष्टि में वो गुरु गुरु नहीं रहेंगे और गुरु की दृष्टि में वो सेसे शिसे नहीं रहेगा दोनों का महत्व तो खत्म हो गया दोनों का भाव बिगड़ गया कपट बहुत बुरी बात है हम बुरे हैं लेकिन आपके सामने बिल्कुल जैसे हैं वैसे हैं वो आप देख लेना इसका परिणाम भगवत प्राप्ति होगी कैसे भी आप हो इसका परिणाम भगवत बस हम खुले रहे बस सबसे बड़ी बात है मोही कपट छल छिद रहना भावा जो हम दोष करते हैं कपट करते हैं वो प्रभु को अच्छा नहीं लगता जो उनको अच्छा नहीं लगता वो हमारे अंताकरण में क्यों रहने देंगे अब क्यों लत्ता कर सामने रख दें उनके समर्पित कर दें उनसे दुराव न करें अरे प्रभु बोलते नहीं हैं प्रगट में गुरुदेव रूप में बोलते हैं तो हम अपने गुरुदेव के सामने रहें ऐसे थोड़ा वो हमें डांटेंगे थोड़ा हमें दंड देंगे तो हमारे मन का परिष्कार हो जाएगा बस इतना है और इस बात पर कपट किया जाता है इस बात पर फिर क्या होता है दंड देने लगती ये हमने देखा प्रकृति ने ऐसा विरोध किया प्रकृति ने ऐसा समय उपस्थित कर दिया ऐसे मिट्टिया मेट कर दिया वो प्रकृति बहुत बलवान है इसलिए सब सावधान रहो बहुत अमूल्य जीवन है इस कुछ न, हम आपसे सही कहते हैं कुछ भजन ना हो तुम्हें चिंता की बात नहीं जो आप भगवत आश्रित हो ना मेन चीज होता है आश्रय भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है अगर आपने ऐसे अंदर से ले लिया ना आश्रय तो आप 24 घंटे में एक डायरी में नियम बना लो मुझे भजन नहीं करना है और फिर आप हमें लिख के बताओ आप कितना भजन करते हो आपको नहीं करना फिर आप हमें लिख के बताओगे होता क्या चौबीस घंटे आश्रय लिए पक्का आश्रय कर लो एक दिन आप सिद्ध पुरुष हो जाओगे बिना माला चलाए और बिना ध्यान और बिना आसन में बैठे देख लेना मतलब कुछ बातें ऐसी होती जो अनुभव की जाती है जैसे मतलब हम अपनी बात अंताकरण की कहते हैं कि ऐसे जैसे बैठे रहते हैं ऐसे पता नहीं रील कहां से कहां फिट हो जाती है और एकदम विकलता हो जाती है वैसे रोना धोना शुरू एकदम बिकलता तो हम लोग देखते हैं कि हम कोई चिंतन नहीं कर रहे हम कुछ मतलब अपने आप बैठे हैं अपने आप कोई न कोई लाइन चल रही कोई पद चल रहा कोई कनेक्शन हुआ कोई बात आ गई कोई कोई न कोई दृश्य आ गया कोई कोई नुक... क्यों आ जाता है आश्चर्य है ना वो आश्चर्यदाता भेजता सच्ची मानो वो भजन भेजता है वो ध्यान भेजता है वो स्मृति भेजता है हमने देखा है कुमृति भेजता है एक जरा सदृश आया और तुरंत उठाकर को अपने में खड़ा कर इधर चल रहा है सिर्फ आश्रय बहुत बार बताया कि सुग्रीव जी में कोई भी ऐसे महान महिमा में सदगुण नहीं थे कि वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मित्र बनते उनके आचरण उन्होंने अपने किस धा में दिखा दिए जब रामजी जी प्रवर्षण पर्वत पे विराजमान थे केवल हनुमान जी की कृपा से आश्रय भगवत आश्रय लिया तो उसी समय से अपने समान सुग्रीव को कर लिया अपने समान यही भगवान की भगवत्ता की महिमा है और आचरण फिर भी वैसे प्रमाणित नहीं कर सकते आप कि भाई भगवान के भगवान का दर्शन भगवान से संभाषण अग्नि को साक्षी करके भगवान ने मित्र बनाया और विभीषण जी भी कह रहे हैं कि अब हमारी सारी वासना जो हृदय में थी वो गई एक कल्पना लंका का राज्य दिया लेकिन गोस्वामी जी ने जब अपनी अंतर्दृष्टि से देखा गोस्वामी जी सिद्ध महापुरुष थे लीला परिकर थे और लीला में हर समय डूबे रहते थे तो उन्होंने लिखा है कि जे यग बधेउ बाली सोय सुकंठ कीन कुचाली और सोई करतूत विभीषण केरी सपने हो राम निन तन जन औ गुण प्रभुमान नकाऊ दीन बंध अति मृदुल स्वभाव दीन बंध अति मृदुल स्वभाव वो स्वामी जी ने क्यों मतलब ऐसी बात कही कोई वहां पूछ थोड़ी रहा था कोई प्रश्न थोड़ी कर रहा था ये दिखाया कि प्रभु के स्वीकार करने पर भी भक्त के हृदय में कहीं न कहीं कुछ न कुछ वो अलाकपन बना रहता है कुछ न कुछ बना रहता है अगर वो अलगपन ना रहे तो जैसे हनुमान जी महाराज हैं उन्होंने दिखा दिया कि रोम रोम में रोमे हुए कहीं भी किंचन मात्र भी कोई भी वासना नहीं, कोई भी किंचन मात्र कहीं पूरे हनुमान जी के जीवन में कहीं ऐसे अंगुली नहीं रख सकता आप देख लो पूरे हनुमान जी वही तो है उसी परिकर में तो है कहीं एक ऐसे बिंदु आप नहीं रख सकते हनुमान जी महाराज का क्योंकि वैष्णवाचार्य भगवान सी रुद्र अंश से हनुमान जी प्रकट हुए वही तो है दूसरा कोई है नहीं अब जिसे अक्रूर जी हैं थोड़े अंश में कही न कहीं ना कहीं समर्पण में कुछ न कुछ तभी तो महत्व बुद्धि आई सेमंत मणि में तभी तो काशी समंतकमणि लेकर के ऐसा कैसे हो सकता है करुणा निधान प्रभु की रूप माधुरी प्रभु की वचन माधुरी प्रभु की समीपता को त्याग तो ये ये जो ये जब तक भक्त संघ निरंतर नहीं किया जाएगा तब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता भक्त संघ इसीलिए जब सब पूरे चरित्रों पर विचार होता है तो हर संप्रदाय के आचार्य महापुरुष इस पर टिका देते भक्तों का प्रेमियों का शंग. क्योंकि उनके संग से जो रंग चढ़ता है वो बहुत मतलब वो बहुत जोर का होता है अगर सुग्रीव जी को कुछ भी प्राप्त हुआ तो श्री हनुमान जी की कृपा प्रसाद से परम भागवत कृपा नहीं तो स्वयं में तो वो कोई ऐसे न... आचरण नहीं प्रस्तुत किए ऐसी कोई भक्ति नहीं प्रस्तुत की जिससे भगवान श्री राम उनको ये पद दें अयोध्या में भरी सभा में कहते हैं इनके बल से हमने रावण पर विजय प्राप्त भगवान श्री राम सभा में उनका सम्मान करते हैं तो आश्चर्य होता है कि मतलब कैसा स्वभाव हमारे प्रभु का है तो हमें बस ये बात करनी लें कि आश्रय तत्व पर हमें कहीं भी कमजोर नहीं रहना है तो सब ठीक हो जाएगा सब हो जाएगा आप जैसे भी हो वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो केवल आश्रय तत्व पर आश्रय पर बड़ी सूक्ष्मता विषय है हम कि, किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप असीम अनंत महिमा वाले प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते ये आप लिख लो किसी भी क्रिया, के। क्रिया एक सीमित वस्तु है सीमित है प्रारंभ होती है और उसका अंत होता है प्रारंभ और अंत वाली क्रियाओं से अनंत की प्राप्ति नहीं होती आप अनंत के हैं बस इसी स्मृति की जागृति से आपको भगवत प्राप्ति होनी अर्जुन जी पूरी गीता सुनने के बाद एक ही शब्द कहा नष्टो मै हम प्रभु के हैं फिर आप चमत्कार देखो भजन कैसे होता है स्मृति में कैसे प्रभु आते है? हर कोई भी ऐसा सेकंड नहीं है जिसको अंतकरण में पाया जाए कि प्रभु से अलग है मतलब तो कुछ बातें ऐसी होती है जो बताने की चेष्टा भी करे तो नहीं बता सकते जैसे झांकने पर देखा गया कि अंतकरण का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं एक सेकंड भी जिस पर प्रभु का अधिकार न हो हर वृत्ति पर श्री कृष्ण हर वृत्ति पर किशोरी जो अधिकार किए हुए बैठी है छाई हुई है तो यह किसी साधना का परिणाम नहीं हुआ जिसे कहा जा सकता है कि भाई कोई बचपन से भजन में लगा है तो अब तक ऐसी स्थिति प्राप्त हुई यह बिल्कुल आप मान लीजिए इसका कोई महत्व नहीं है जरूर है कि बचपन से महात्माओं का संग मिला उस संग से राज से समझ में आ गया वो राज से आप अभी समझ लीजिए तो आपको अभी वही मान लो अंताकरण की स्थिति नहीं होगी लेकिन वही आनंद स्वरूप प्रभु की प्राप्ति आपको हो जाएगी पक्का हो जाएगी जैसे एक धैर्यपूर्वक सुलझ गए जैसे गुरुचरण बैठकर के सुलझ गए बात यह है मान लो भजन नहीं हो रहा आपका कोई सद्भावना नहीं है आपके तो किस में है सद्भावना और असदभावना अंताकरण में ना आप में तो नहीं है ना क्रियाएं जो बाहरी है सेवा सब का ये सब शरीर से हो रही ना नहीं। और आपने ठान रखा है कि मैं प्रियालाल का हूं अब इसका निरंतरता जो बनेगी इससे उसके समान कोई मतलब बात नहीं उससे बड़ा कोई अभी अगर आपको समझ में, तो में आ रही है तो समझ में आ रही ना बात समझ में आ रही नहीं? क्यों है हाँ मतलब इसको सूक्ष्म इससे बेपरवाही आ जाएंगे मतलब इससे एक दिव्यता की तरफ आपके कदम उठेंगे और ये मूल बात आपको हम बता रहे हैं मतलब आस ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई कि हम प्रियालाल के हैं अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये बात ना बैठी हुई इतना तो शायद बैठी गई होगी कि हम प्रियालाल के हैं मतलब हम राधावल्लभ जी के हैं श्री जी के हैं वृंदावन के हरिवंश चंद्र जी मतलब ये मुझे तो लगता है कि ये तो इतना तो आई गए होगा कि हम श्री जी के हैं क्योंकि इतना आ गया इसकी परीक्षण की अभी जैसे कोई श्री जी की निंदा करने लगे हित की निंदा करने लगे वृंदावन की निंदा करने तो आपके हृदय में जलन पैदा हो जानी आपके हृदय में उस व्यक्ति से द्रोह की भावना आ जानी देखना नहीं चाहते सुनना नहीं यह है आपकी प्रियता भले आप प्रियता को नहीं जान पा रहे लेकिन यह है आपकी प्रियता वो तो प्रियता ऐसा करे नहीं तो अब जैसे मान लो कोई किसी को ऐसे बोलता चला जब अपनी प्रीता प्रभु से ना हो तो क्या होगा बोल रहे क्या लेकिन अपने जब प्रियाजू की बात लालजू की बात में कोई तब वो असली में समझ हो वृंदावन की को तब लगता है तुम ऐसा बोल कैसे दे वृंदावन प्रत, के प्रति श्रीजी के प्रति कैसे बोल दिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अंदर से मान लिया कि श्रीजी हमारी है उसी मानने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी जो बेहोशी अवस्था आती है मरण अवस्था आती है उस समय वही जो मानना है वही काम करता है बस तो अपने को तो किसी क्रिया से भगवत प्राप्ति होनी इस पर विश्वास भी नहीं है और इस पर होता भी नहीं जितनी क्रियाएं अब जैसे बैठे हम क्या करें तो आनंद विनोद करने के लिए हमारे पास ये बाणियां हैं नाम जप है नाम कीर्तन है, है हम असत क्रिया करेंगे नहीं तो ये ये किसी कामना से नहीं करेंगे हम भजन करेंगे तो इससे श्री जी मिलेंगे हमारा हमारा उद्देश्य हम भजन करें इससे श्री जी मिलेंगे श्री जी तो अपनी कृपा से मिल जाए क्योंकि मैं उनका हूं अब, अब कुछ ना कुछ तो होगा प्रकृति में शरीर में हम रह रहे हैं तो क्रिया के बिना रह नहीं सकते तो अब हम ये क्रिया कर रहे हैं नाम जप करें नाम कीर्तन करें सेवा करें लेकिन इसके फल से श्री जी मिलेंगे ऐसी हमारी आकांक्षा नहीं श्री जी के बल से सब हो रहा है और श्री जी मिलेंगे अपनी कृपा से अगर ये क्रियाएं नहीं हो रही तो भी आप आनंदित रहें क्योंकि आप क्रिया बल से श्रीजी को प्राप्ति करने का उद्देश्य नहीं बनाए तो आप बीमार हो गए आपके हाथ टूट गए तो आप माला नहीं चल रहा आपका पैर टूट गया तो परिक्रमा नहीं हो रही आपके लीवर हो हृदय खराब है तो आपसे कुछ होने नहीं रहा लेकिन आप पढ़े आप पर आपको विश्वास है कि श्री जी आएंगे मुझे लेने क्योंकि मैंने किसी क्रियाबल से श्री जी को प्राप्त करने का वादा नहीं किया किसी क्रियाबल से श्री जी का हमारी श्री जी वो हमारा सीधा समझ निश्चित समझिए मतलब बहुत सुलझी हुई और ये हम हृदय की बात कह रहे हैं और ये उसी की समझ में आएगी जो सुलझना चाहता है सुन के कई बार हम ये हृदय का विषय करना का है। आती है। और आप साधन करते चले जाए भजन करते अगर तो आप स्वीकार कर ले तो वही साधन अपने आप होने लगेगा दोनों बात समझ रहे ना आप बहुत उत्तम साधना करते चले जाएं अपराध न बने दैन्य होकर के तो यही बातें आ जाएंगी अगर ये बात अभी स्वीकार कर लो तो वही उत्तम साधना होने लगेगी खत्म के लग गया भगवत मार्ग एक बहुत सुलझा हुआ मार्ग है जैसे हमारे पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान है आप पूरी दिनचर्या पर नजर डाली एक शब्द भी किसी से कुछ नहीं बताना संसारिक बैठो तो भगवत श्री जी की बाणी तुम सुनाओ वो चुप सुन रहे प्रणाम करो चले जाओ कोई मत मतलब आप पूरी दिनचर्या पर नजर डालिये हम तो मतलब दस वर्ष संग्रह एक शब्द भी नहीं आप कैसे हो ये पूछना नहीं और वो पूछे कि आप कैसे इसका उत्तर नहीं लेना है गुरुजनों के आचरण एक बार कहा था कि सेवकवाणी का हमें भावार्थ समझा हमारे तो आचरणों को देख लो ये सेवकवाणी का भावार्थ गुरु जी ने पूरी दिनचर्या मतलब ऐसे अद्भुत महापुरुष पूरी दिनचर्या आप देख लीजिए गुरुदेव की कहीं भी किसी भी तरह से प्रपंच नहीं है प्रपंच शून्य जीवन है कुछ भी बिल्कुल केवल आप, आप देखो छोटी सी डलिया उसी में पानी भर लिया फूल श्रृंगार के श्री का <laughs> गोदी वे ऐसे दे मतलब दिन भर आप गुरुजी जी को देख लो ये लड़ी ऐसी होनी चाहिए ये फूल यहाँ हटाओ ये फूल ऐसे करो ऐसा मतलब पूरा बस उसी में लगे रहना चार फूलों से श्री जी को श्रृंगारित करके भावना में बस डूबते रहते कभी इधर से कभी इधर का फूल इधर कभी ये चमकीला कपड़ा यहाँ ऐसे लगा दिला मतलब ये देखो वो गुरुजन है आचार्य है महापुरुषजन है वो ये बताते हैं कैसे हमें श्री में लगना है आठों पैर कोई प्रश्न नहीं भगवत प्राप्ति ज्ञान वैराग्य और कुछ मतलब ले अपनी श्री जी से मतलब ले और कचो सुहाय तिल को जुगल सेवा ये है अंतिम विश्राम मतलब ही नहीं कौन सी तिथि कौन सा वार है कौन सा महीना कौन सा नक्षत्र है क्या कोई मतलब नहीं अपने वही दिन चल जाए सुबह से शाम तक आजनी की बनी सी राधिकाला तो, तो यही आपको विश्राम मिल जाएगा यदि हम, हमें क्या और जानना जरूरत क्या पकड़ना जरूरत क्या करना जरूरत है जितना बना श्री जी को सामने पड़े कुटिया में श्री जी है ना उन्हीं के उन्हीं के चरणों में सोते उन्हीं के समीप रहते उन्हीं के सामने खाते पीते हंसते खेलते कितना सौभाग्य हाँ आपको जैसे आपका कमरा है श्रीजी विराज अब हमें क्या मतलब हमारी श्री जी कभी मनोरंजन आया साधु का मनोरंजन किसमें होता है भगवत वार्ता भगवत कीर्तन साधु का मनोरंजन विषयों में थोड़ी होता है प्रभु का नाम है भक्त मनोरंजन भक्त मनरंजन तो कैसे मन भक्तों का रंजन कर, होता है प्रभु के नाम से प्रभु के रूप से प्रभु तो चार भगत मिलकर लीला गुणगान कर रहे हैं ये हमारा है मनोरंजन मन रंजन भक्त मनोरंजन प्रभु हमारे भक्त जो भक्त जन है उनके मनों का रंजन करते हैं। तो प्रभु का नाम प्रभु का रूप प्रभु की लीला प्रभु का धाम जब कभी महिमा वर्णन हो रही धाम की नाम की रूप की इसमें हमारा मनोरंजन करे विषय मनोरंजन नहीं भक्त रंजन प्रभु हैं प्रभु के नाम रूप लीला में हमारा मन लगे रमयंति चय तुष्यंति चय तुष्यंति चय रमंति चय आया ना यही है मनोरंजन प्रभु के लीला विलास में प्रभु की चर्चा मन नहीं तो हम पढ़े मतलब श्री जी के सामने पढ़े हमारा भजन हो रहा है हमारी हमारे मालिक हमें देख रहे हम सो रहे हैं उनके सहारे पढ़े उनके सामने पढ़े उनसे बेईमानी नहीं वो हमारे सामने प्यास लगी जल दिखा देती भूख लगी जो मिला मधुकरी प्रसादी जो भी एक बार अपनी श्री को ऐसे दिखाया जो मिला है आपने जो दिया है हमारे लिए सब अमनिये है हमारे पास जो आया है जयरा दे दिखायातला आनंद है क्या हमें बगल वाला क्या करे हमसे क्या ये सिद्धों के लक्षण है तो सिद्ध कोई अवतार थोड़ी होता स्वीकृत कर लो अभी सिद्ध अभी सिद्ध आप इस बात को स्वीकार कर लो तो आपको देखो अभी अभी सब समस्याओं का समाधान हो गया समस्याएं हैं अस्वीकृति से आपने स्वीकार किया मैं पुरुष हूं आपने स्वीकार किया मैं जीव हूं आपने स्वीकार किया मैं देह हूं मुझे भोग चाहिए बिना भोग के मैं जीवित कर। ये स्वीकृति अगर हो जाए तो अभी आपसे दो आपके स्वरूप में कोई फर्क तो थोड़ी पड़ा इस स्वीकृति से कोई फर्क नहीं पड़ा वो ऐसा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पर यह स्वीकृति आपको बांधे हुए है इसे अस्वीकृत कर दो तो आपका जो स्वरूप है प्रकाशित हो गया जो पहले से है अब हमें से भगवत प्राप्ति होगी हमें हमें तो श्री जी की कृपा को भगवत प्राप्ति हो वैसे भी महापुरुष वर्णन के साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती भगवत प्राप्ति तो भगवत कृपा से होती है तो ये हमें समझना है हमारी चेष्टा है हमारे अंदर जो स्पूर्ण हो रहा है जो हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति आ रही उसे हम अपने सत्कार्य में लगा देते हैं लेकिन निष्काम भाव से हमें उसे कोई फल नहीं चाहिए हमारे फल तो श्री प्रियालाल हैं। हमारे फल प्रियालाल है श्री हरिवंश नाम नित कहो नाम प्रताप नाम फल लाओ नाम हमारे यही है हमारे लिए फल फूल जो कुछ है वो नाम ही है प्रिया है। बड़ा आनंद का विषय है बस सुलझने की जरूरत है कुछ नहीं जैसे हो वैसे भगवत प्राप्ति के योग्य हो आप बस समझ लो केवल समझ लो इस स, थोड़ा सा एक सुलझन चाहिए साधु वही जो सुलझा हुआ बस सुलझ गए तो खत्म क्यों लोग खत्म कुछ करने से वो मिलते नहीं इसलिए हमें कुछ करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देना वो हैं और वो आपसे वही कराएंगे जो जगत में प्रशंसा होगी और ये जीवन आनंद में जाएगा बिस्तर सब्जग बिमल कीरत साधु संगति नाट ये उसकी तरफ से होगा वास वृंदा विपिन पावे राधिका जू कृपा करे विश्वास कर इस बात पर कहते हमारा है नाम रूप लीला धाम के आश्रित हो गए आश्रय से नाम जब बहुत होता है आश्रय से नाम हमें नहीं छोड़ता है जैसे देखो धाम के आश्रय की बात लिखा है कि आपने तो भजन गए फिर नहीं लिखा है भजन ने पकड़ लिया ना बस ऐसे ही अगर हम नाम आश्रय ले लिया तो नाम हमें पकड़ लेगा संतो से सुना कि धाम आश्रय ले लो धाम तो पकड़ लेता जैसे कुछ भी हो लेकिन अब हम वृंदावन के बिना जी नहीं सकते मतलब जैसे एक बार हमने स्वप्न में देखा प्राय गंगा जी से बहुत आशक्ति बहुत क्योंकि जीवन ही गया तो हम गंगा किनारे गए तो पूरो गुरु आश्रम में गए तो वहां पर एक गुरु की उसकी फूस की झोपड़ी थी उस झोपड़ी में हम रुके जय रुके तो हमने विचार किया कि यार हम वृंदावन से क्यों चले आए भारी व्याकुलताओं झूला टांगा और एक मोटरसाइकिल से जा हमका भैया हमको किसी तरह स्टेशन पहुंचा दो हमें वृंदा मतलब इतने बिकल हुए कि रो पड़े वो हमें बैठाला नहीं वो जब तो रो पड़े कि हम तब कैसे वृंदावन पहुंचे और जब जगह ना रोके तो का ये, कमरा अब उसे हमें पहचानना पड़ा कि अब वृंदावन में आई है तीतलता है कि यार वृंदावन में आई एक पूर्व संस्कारों यदि स्वप्न में ऐसा हुआ कि गंगा जी की बहुत आसक्ति है मतलब अभी यमुना जी की उतनी आसक्ति नहीं हुई हमारे अंदर बीसों वर्ष भी हो गए यहीं भी लेकिन जो गंगा जी ने अपना अधिकार बनाया हृदय में क्योंकि खान पान वास सब गंगा जी के तो गंगा जी से मतलब आज भी गंगा शब्द से ही मतलब एकदम निहाल हो जाते हैं क्योंकि बहुत प्यार गंगा जी का मिला है तो सपने में प्रायः गंगा किनारे विचरण करना ऐसे आते हैं कई स्वप्न पर हम हर स्वप्न में देखते हैं कि जब कभी गंगा जी और ऐसा दृश्य आता है तो वृंदावन हमें नहीं छोड़ता इतनी व्याकुलता हा वृंदावन हा वृंदावन वृंदावन हाँ ऐसे मच जाता है तो ऐसे ही नाम ऐसे ही प्रभु करो अगर आप रूप का आश्रय हृदय से ले लो कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि हम आपको आपका ध्यान तो रूप अवतरित हो जाएगा रूप आने लगता है प्रिया प्रियाजू का धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे अंतःकरण की पवित्रता बढ़ेगी सामर्थ्य बढ़ेगी उनकी कृपा क्योंकि रूप को सह पाने के सामर्थ्य लालजू में पूरी नहीं है लालजू भी तो विवश हो जाते हैं प्यारे नागर निरख मदन विश्याप मूर्छित हो जाते हैं लालन मिस सातुर तो पर सतुरु नाव तो अद्भुत विष की ना पर अदा पथगात अवन की क्या बात तो अपने लोग तो सही नहीं सकते पर प्रियाजू का रूप ही हमें वो बल देता धीरे धीरे धीरे-धीरे अवतरित होता है वो रूप बस आश्चर्य सबसे बड़ी बात है नाम का आश्रय रूप का आश्रय धाम अगर आप लीला का आश्रय ले लो तो लीला ही आपको बताने लगेगी ऐसे गाओ ऐसे चिंता वो आपको रास्ता मिलने लगे जैसे आपको भागवत का रास्ते जानना है तो सुखदेव जी का आश्रय लेकर भागवत पढ़ो वो आपको राह से बताने लगेंगे ये कोई जड़ थोड़ी है सब चैतन चिदानंद है तो होता कि हमारा विश्वास जितना है उतने ही हमें अनुभूतियाँ होती चले बिल्कुल मस्त रहो देखो समझो पहले इतने शरणागतों में भी तुम्हारे कितने भाग्य हैं आप इसको गुप्ता से समझो वही मान लो बगल में भी हैं लेकिन जब कभी होगा तो बुलाया जाए तो बुलाया लेकिन मन नहीं कहता कि हम मिले क्यों नहीं कहता क्योंकि जब ये है कि भाई हमारे अंदर भी तो श्री जी प्रेरणा कर रहे हैं भाई आप तो इतने समर्थ हो गए श्री अगर है भी तो ये हो कि हमारे अंदर भी आप प्रेरणा करने वाले हैं और आपकी श्रीमुख के वचन उस प्रेरणा दोनों को मिलाते हैं अगर कहीं गलती हो तो आप बता देना हमारे अंदर में हो सकता है मन कहीं धोखा दे जाए लेकिन आपके स्त्री से निकले वचन हमें प्रमाण ये नहीं हो सकता कि आप बोल रहे तो क्या वो हमारे अंदर भी तो श्री जी हैं तभी का चर्चा हुई थी कि श्री जी के दो स्वरूप हैं एक माया जनित भी तो है ना और एक था था। उसकी पहचान है कि अगर प्रभु की तरफ से प्रेरणा है तो फिर ने कहो न रिस कहूँ भूल हूँ हो न हो सके आप प्रसन्न रहोगे प्रभु जब आपको प्रेरणा करेंगे तो समता की करेंगे प्रभु जब आपको प्रेरणा करेंगे तो प्रसन्नता की करेंगे प्रभु जब आपको प्रेरणा करेंगे तो महान बनाने की प्रेरणा करें क्योंकि आप सरणा यदि आप लड़ाई लड़ते हो ईष्यादेश करते हो तो माया की प्रेरणा प्रभु की नहीं क्योंकि प्रभु प्रेरणा करने रहे हैं गीता में अध्युष्टा सर्वभूता नाम मैत्रह करोण ये वो चय निर्मो निरहंकारा सम दुखा ये नहीं हो सकता कि आपके हृदय में और प्रेरणा करें गीताजी में और कुछ बोले जब आपके हृदय की बात गीता जी से मिलने लगे तो जान लेना प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं शास्त्र प्रमाणंते तो मनमानी आचरण जिसे एक भी शब्द आपका ऐसा बोला जो शरणागति में कमजोरी लाता है तो हमारा मन आपसे मिलना नहीं चाहेगा ठीक है सुविधा भोगो भजन करो तो यही बात हमारे प्रभु मांग रहे हैं क्योंकि भक्त पर या दास पर जो स्वभावतरित होता है वो आराध्य देव का होता है कैसे हो आप ये दूसरे नंबर की बात पहले आप मेरे हो ये बात है और आप मेरेपन में कमी हो फिर कैसे हो तो उसका कोई महत्व नहीं मेरेपन में कमी हो गई तो चाहे फिर तो इसीलिए तो कहा है कि व्रता छंदा तीर्था यमा ये सब मुझे नहीं बांध सकते यथा वरुण क्यों क्योंकि भगवत प्रेमी महात्माओं से मेरापन जोर उसका होता है मेरे ठाकुर जी मेरे नाथ तो इसलिए अन्य साधनों को सांख्य आदि अन्य साधनों को भगवान ने दूसरे नंबर पर रखा पहले नंबर पर अपना मेरापन रखा है तो चले जय जै जय श्री